क्या प्रमाण श्रुति प्रमाण है श्रुति प्रमाण कल आया हम अज्ञान में? नहीं, अनुभव प्रमाण का लाया है हम अनुभव करने यार ये तो इतने तो समझना, ना श्लोक याद नहीं करे तो जितने पाठ कर उसको पढ़ करके क्या है दिमाग पे रखना अज्ञान में प्रमाण का है अनुभव कलाया अब जाने कितने हैं? एक दो तीन चार अनेक है कितने हैं? है पहले अब चल रहा अजाम एक आम लोहित शुक्ल कृष्णाम एक कहा्राय से एक है अभ्यष्टि के अभिप्राय से भी है जैसे वृक्ष बन कर कहा था सबके मिला करेंगे दबानम एक होता है और व्यक्ति व्यवक्षा करेंगे तो वृक्षा होते है इस प्रकार एक ही है अनेक भी है जो एक अज्ञान है ईश्वरी की उपाधि है कैसे स्वरूप है उसका क्या स्वरूप है? है वो तो सामान्य अज्ञान का स्वरूप हो गया एक जो अज्ञान है समष्टि है कलायता उत्कृष्ट उपाधि उपाधिता विशुद्ध सत्य प्रधाना या था विशुद्ध प्रधानमंत्री यहाँ साधना एक चैतन्यज्ञरसादुण्यक्त अंतरियामी जगत कारणम ईश्वरश्य शेषेन कह दिया उत्कृष्ट उपाधि विशुद्ध सत्य प्रधान है इसी अज्ञान से उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं ये तो उपहित चैतन्य योग्य उपाधि उपहित का उपाधि विशिष्ट उपाधि युक्त यह जो विशुद्ध सत्य प्रधान है व्यस् अज्ञान इसी उपाधि से युक्त चैतन्य को क्या कहते हैं उसमें तो सर्वज्ञत्व तो, सर्वज्ञ तो है उसको सर्वज्ञ कहते हैं सर्वेश्वरत्व सर्वेश्वर भी है सर्वनियंत्रित सबका नियामक आदि गुणक सर्वे सर्वनियंत्रित आदिगुणक सर्वेंत्र्वंद्व करने के बाद आदि गुणा ते गुणा गुण का नहीं गुण आदि यहाँ ते गुण और सर्वता सर्वेरत सर्वनियंत्रित गुण यस्मिन ईश्वरे अथ चैतन्य चैतन्यम गुण कम हो जाएगा बहुग्री सर्वज्ञ सर्वेश्वरता तो सर्वनियंत्र गुणवाला है एक तुपयत चैतन्यम उसको अव्यक्त भी कहते हैं अंतर्यामी भी कहते हैं सबका नियम का है जगत कारणम और जगत का कारण है ईश्वर भी कहा जाता है ये अज्ञान उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं जिसमें सर्वज्ञ गुण है सर्वे आदि गुण है सर्वज्ञ सर्वे सर्वनियत चैतन्य में शुद्ध ब्रह्म तो निर्धर्म का है कोई धर्म नहीं है समि उपाधि अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर है वही सर्वज्ञ है उसमें सर्वज्ञता सर्वेश्वरत्व इत्यादि धर्म है वो जगत का कारण भी है कि व्यपदिश्य शब्द प्रयोग किया जाता है वो सकल जगत का कारण ही, सकल अज्ञान अभासकवाद संपूर्ण अज्ञान का ये प्रकाशक है सर्व जितने व्यष्टि अज्ञान सब को मिला करके एक समस् सकल अज्ञान का प्रकाशक है अज्ञान का आश्रय है ब्रह्म अज्ञान का प्रकाशक भाषक वो अज्ञान का नाशक नहीं है भाषक प्रकाशक नाशक नहीं है ब्रह्म में आशित है अज्ञान अज्ञान का प्रकाशक ब्रह्म है वो नाशक नहीं है अज्ञान का निवर्तक होगा ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ होकर के चैतन्य केवल चैतन्य अथवा माया उपहित चैतन्य अज्ञान का निवर्तक नहीं है वो तो प्रकाशक है अज्ञान का निवर्तक होगा ब्रह्माकार वृत्ति हम अस्मे ब्रह्म वाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ होकर के वो चैतन्य वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अज्ञान का निवर्तक जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रमाकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य ब्रह्म ज्ञान वह अज्ञान का निवर्तक है ईश्वर यह चैतन्य सकल ज्ञान का अवभाषक प्रकाशक है यह सर्वज्ञ सर्ववीति श्रुत वो सर्वज्ञ है और सर्वीति सर्वम जाना सर्वज्ञ सामान्य रूप से सबको जानता है सर्वज्ञ एक चिद रूप ब्रह्म रूप से जानता है सर्वज्ञ और सर्वम विशेष रूप से जानता है तो सर्ववीति सबको सामान्य रूप से ब्रह्म ज्ञान भी सबको ब्रह्म रूप से जानता है और सर्वज्ञ ही और विशेष रूप से नाम रूप विशिष्ट न अलग अलग रूप से जानता है ईश्वर ज्ञानी नहीं ज्ञानी तो सबको ब्रह्म रूप से जानता है अलग अलग नाम रूप अलग अलग भाषा अलग अलग व्यक्ति धर्म गुण ये सब को जानने की आवश्यकता नहीं मानता है वो नहीं जानता है वो सर्वज्ञ है सामान्य रूप से सबको जानता है चित्त रूप ब्रह्म रूप से और सर्ववीत होता है ईश्वर सर्वजज्ञ भी है और सर्ववित विशेष रूप से भी सबको जानता है ईश्वर ईश्वर से यम समि कारण तवाद आनंद प्रचुर कोश बद्छादक आनंदमय कोश सर्वोपरम सुसि अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंचल स्थान मित्र उच्च उच्चते ये समस्ती ईश्वर के जो समी रूपे अज्ञान अखिल कारण्वाद कारण शरीर सब का कारण सारा ब्रह्मांड जगत का, का कारण होने से उसको कारण का, का शरीर का सबका कारण है शरीर जैसे नष्ट होता है इसलिए कारण शरीर है आनंद प्रचुर उसको आनंद में कोश कहा गया वो आनंद इसमें प्रचुर रही आनंद प्रचुर होने पर आनंद कहा गया किंतु कोश क्यों कहा को सब अच्छा अधिक कोश जैसे खड़ग कोश के अंदर खड़ग रखते है कोश खड़ग का अच्छा अधिक है ढाकने वाला है कोश जिसमें है वो अंदर क्रिमी खड़ग आदि को आच्छादन करते है इस प्रकार यह भी अज्ञान ब्रह्म का आच्छादक आवरक ही आच्छादक होने से कोश सदृश आच्छादक सा, को होने से इसको कोश कहा कोश सदृश ही इसलिए इसको आनंद में कोश कहा जाता है जो अज्ञान समय अज्ञान आनंद में कोश सर्वेशा उपरम तथा वो सब उपरम हो जाते हैं प्रलय काल में अज्ञान केवल रहेगा सब कार्य सर्व कार्य का लय हो जाएगा कारण में तो अज्ञान केवल रहता है कारण सर उसको सुसूप भी कहते हैं ही अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लयस्थानी चौचते प्रपंच तो कारण हो गया अज्ञान सूक्ष्म अपंची से समी सूक्ष्म अभिमानी हिरण्य सर सूक्ष्मी ये सूक्ष्म प्रपंच ही अस्थूल प्रपंचीकृत भूत से बनता है विराट पंचभूत के कार्य पंचीकृत भूत उनके कार्य स्थूल प्रपंच है अपंचीकृत भूत उनके कार्य सूक्ष्म प्रपंच है ये दोनों स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय हो जाता है प्रलय काल में दोनों कारण में लीन हो जाता है कारण ही अज्ञान इसलिए अज्ञान हो गया लय स्थान अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से लय स्थान भी कहा जाता है यह अज्ञान समष्टि अभिप्राय से एक कलाय समि व्यप्रायण एक समष्टि अभिप्राय से एक और व्यष्टि अभिप्राय से अनेक समी अभिप्राय से एक हुआ ईश्वर की उपाधि इस ज्ञान है विशुद्ध सत्प्रधान इसे उपाय उपाधि चैतन्य को ईश्वर जगत कारण इत्यादि कहते हैं ये समि अभिप्राय को लेकर कहा गया यथा वन से व्यक्ति अभिप्रायण वृक्षा अनेकत्वेश वनते व्य अलग अलग कर विवक्षा करेंगे तो कहेंगे वृक्षा अनेकत्व तो का व्यवहार शब्द प्रयोग होता है यथावा एक ही जलाश एक किंतु उसके व्यक्ति जल के अभिप्राय से विवेक्षा करेंगे तो जलानी अनेक जल व्यभिप्रायण जलानी इसे व्याप्रदेश होता है इसके आगे व्याप्रदेश का अन्वय करना इसे अनेकत्व तो व्याप्रदेश होता है इसी प्रकार तथा अज्ञान से व्यक्ति तद तो अनेकत्व्यपदेश है व्यस्ती अभिप्राय से अज्ञात तनेकत्व्यपदेश अनेकत्व शब्द प्रयोग अनेक है और अनेक के, के लिए भी प्रमाण है एक कहने के लिए अजाम एकाम, एक लोहित एक शब्द आया बहुत कहने के लिए इंद्रो माया भी पुरु रूप इंद्र है परमात्मा माया भी बहुजन अनेक रूप को प्राप्त करता है परमात्मा परमात्मा माया से अनेक रूप प्राप्त करता है कहसे वस्तुभूत नहीं है माया से अनेक रूप होता है तो ये श्रुति प्रमाण दिया माया भी बहुवचन प्रयोग किया गया व्यस्टि अभिप्राय से अनेक तो व्यापेश किया गया अतर व्यस्त समस्त व्यापित्वेन न्यस्टि समिता व्यापेश व्यस्टि अज्ञान ही व्यस्त एक एक में व्यापक रहता है और संपूर्ण व्यापक होने से समि होगा एक एक व्यक्ति के अज्ञान है व्यस्टि अज्ञान और व्यस्त अलग अलग ही सब के मेरा सब को व्याप्त करने से समस्त व्यापक हो गया तो हो जाएगा समस्टि सब को और एक एक व्याप्त करेगा तो समि यह व्यस्टि निकुष्ट उपाधिता या मलिन सत्य प्रधान ये जो व्यष्टि है समष्टि पहले कहा था अज्ञान विशुद्ध सत्य प्रधान और व्यस्टि ज्ञान अलग अलग व्यस्त व्यक्ति में है वो निकृष्ट उपाधि है वो उत्कृष्ट है ये निकृष्ट है मलिन सत्य प्रधान सत्य गुण तो प्रधान है कितु मलिन है मलिन का रजगुणतम गुण से कलुषित है रजगुणतम गुण अधिक हो जाएंगे तो प्रधान होने पर भी दब जाएगा चालीस भाग यदि सफेद रहे साठ भाग काला लाल मिल जाए तो सफेद दिखेगा वो सफेद दब जाएगा इसी प्रकार सत्व गुण अधिक होने पर भी राजुण तम गुण अधिक होने से मिलकर के ये मलिन हो गया मलिन सत्व प्रधानम य मलिन सत्व प्रधान है व्यष्टि ज्ञान इसको पंचदशी अविद्या शब्द से कहा और उस विशुद्ध सत्व प्रधान को माया शब्द से कहा गया इसको बताने के लिए व्यस्टि समी को कहा वस्तु तो तो एक ही माया ही अविद्या है तो ये तुपयुक्तम चैतन्य अल्पज्ञत्व आदि गुणकम प्राज्ञा तो उच्चते व्यक्ति उपाधि से युक्त चैतन्य को चैतन्य तो एक ही वही चैतन्य बेष्टि उपाधि से युक्त होने पर उसमें अल्पज्ञात धर्म आ जाएगा अनिश्चरत्व आ जाएगा समस्त उपाधि से युक्त होने पर जिस चैतन्य तो में सर्वज्ञता सर्वेश्वरत्व था उसी चैतन्य में ही व्यक्ति अज्ञान उपाधि से युक्त होने से अल्पज्ञत अनिश्वरत्व आदि गुण आ जाएगा उसको प्राज्ञ कहा जाता है वो तो ईश्वर था ये प्राज्ञ है चैतन्य सर्व अज्ञान का प्रकाशक है भाषक और जो एक व्यक्ति चैतन्य एक व्यक्ति उपाधि युक्त चैतन्य एक अज्ञान का प्रकाशक है एक अज्ञान का प्रकाशक होने से उसको प्राज्ञ अनश्वर अल्प ज्ञा भी कहा जाता है अस्य प्राज उपाधि ये ये प्रकाशक हो गया उपाधि स्पष्ट नहीं है क्योंकि सत्व प्रधान होने पर मड़ी न स्पष्ट नहीं अस्पष्ट उपाधि होने के कारण ये प्राज्ञ हुआ अन्य प्रकाशकत्वाद अति प्रकाशक नहीं है जैसे ईश्वर सर्व प्रकाशक है यह अत्यत प्रकाशक नहीं सत्व गुण कम होने से अस्य अहंकारादी कारण शरीर आनंद प्रचुरद्छाद आनंदमय कोश ऐसा पाठ है स्वामी जिसमें नहीं बना देना इतने लिखना पड़ेगा अस्य के आगे असमअहरादि कारण कारण शरीर आनंद प्रचुर कोश आच्छादक को इतना लिखना पड़ेगा आनंदमय कोश है, आनंद है। यम व्यक्ति अहंकारादि कारण जो व्यस्टि रूप ज्ञान है अहंकार आदि का कारण है समी जिस प्रकार सारा जगत का कारण था समि अखिल कारण कहा गया था यह अहकर आदि का कारण होने से कारण शरीरम और समष्टि में आनंद प्रचुर है कोश बद आच्छादक होने से आनंदमय कोश कहा गया था यहाँ भी आनंद प्रचुरत्वाद कोश बद आच्छादक आनंदमय कोश सर्वोपरम संश्रुति सबका उपरम संश्रुति है व्यष्ट ज्ञान अतव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचल स्थानमत व्यष्टि ज्ञान को भी स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचल स्थानम <laughs> समस्त अज्ञान तो हो गया स्थूल सूक्ष्म प्रपंच पूरा प्रपंचल स्थान ये स्थूल सूक्ष्म शरीरत्मक प्रपंचल स्थानम बी च उच्य जैसे पूर्व में पंक्ति थी यहाँ भी जैसे पंक्ति चाहिए अश्पी एहंकारादी कारण कारण शरीरम आनंद प्रचलित्व कोष आच्छा बद उसके आगे आनंदमय है या समि रूप व्यस्टि रूप दो उपाधि विशुद्ध सत्व प्रधाना समष्टि रूप उपाधि है जिस उपाधि से युक्त होकर के ईश्वर होता है और व्यष्टि उपाधि होगी मलिन सत्व प्रधाना जिस उपाधि से युक्त होकर के प्राज्ञ होता है कहा गया समष्टि व्यष्टि और ईश्वर प्राज्ञ और अभेदत्व समष्टि रूप ईश्वर व्यक्ति रूप प्राज्ञ ये उपहित है अज्ञान, उपाधित अज्ञान से उपहित चैतन्य और ये दोनों में अभेद है, तदानिम ईश्वरो अभेदी एतरूक्ष्मनंद चैतन्य प्रदीपतावृत्ति अज्ञान का परिणाम वृत्ति है अज्ञान का परिणाम है वृत्ति वृत्ति अज्ञान के द्वारा जो वो सूक्ष्म चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त होती है चैतन्य के आभा से युक्त होने से चिदाभास से युक्त होने से प्रकाश हो जाती है अज्ञान तो जड़ है किन्तु चैतन्य प्रकाश चैतन्य का प्रतिम्ब से युक्त होने से प्रकाश हो गया चिदाभास से चिदाभा हो गया इसे उसको कहा गया चैतन्य प्रदीप्ता भी चैतन्य से प्रदीप्त प्रकाशित तो हो जाते की जो है अनुभव ईश्वर प्राग्ञ आनंद अनुभव करते है ईश्वर भी प्राज्ञ भी इसलिए उसको कहा गया आनंद भूख आनंद भुक आनंद भूख आनंद भूख करने वाला चेतो मुख चैतन्य के मुख द्वारा मांडू के सूत्र में कहा गया सुखम अहम अस्वापम न किंचित अवेदिशम उथित परामर्श उपपत्ति काल में अज्ञान वृत्ति से ही आनंद का अनुभव होता है अनुभव तो साक्षी चैतन्य करता है प्राज्ञ ईश्वर किंतु तो अज्ञान वृत्ति के द्वारा अज्ञान वृत्ति सूक्ष्म है चिदाभास से विचित होने से कहा चैतन्य प्रद से प्रदीप्त है अज्ञान वृत्ति से ही अनुभव होने से सुख अनुभव और अज्ञान का प्रकाश होता है तो सो के जब उड़ जाते हैं पूर्व सुबह पश्चात जग गया तो कहता है न किंचित कुछ नहीं पता चला सो गया सुखम अस्प सुख से सो गया कुछ पता चला रात में कुछ शब्द को सुना कोई न न किंचित अभी कुछ नहीं सुना कुछ नहीं जानता नहीं कुछ नहीं सुना कुछ न कह करके सर्व का स्मरण कर रहा है क्योंकि नकिंच के बाद कहता है इस समय नहीं है जगने के बाद जो कहता है में अनुभव हुआ था अब स्मरण करके कहता है अब स्मरण होता है तो सुरस्ती काल में अनुभव हुआ था क्योंकि अनुभूत का ही स्मरण होता है कभी भी अनुभूत का स्मरण नहीं होता है जब आप कभी स्मरण करते हो तो पहले अनुभव हुआ था तो अभी जो सो करके उठकर कर उठने के बाद कहता है न किंचित अभी सुखम अहमसम तो सुखों का अनुभव क्या था और अज्ञान का भी अनुभव काल में हुआ था तभी तो स्मरण होता है तो सुस्वती काल में भी अज्ञान वृत्ति के तरह आनंद भोग होता है ये कहा गया आनंद भूख सुखम अहम अस्प सुख से सोया कुछ पता नहीं चला जगन के बाद परामर्श परामर्श ये तभी में आनंद भोगो भो और का प्रकाश अनयो जलाशय वर्णवृक्ष वन जितने वन है और वृक्ष है वृक्ष से अतिरिक्त नहीं वृक्ष समुदाय को समस्ट अभिप्राय से वन कहते हैं और एक एक वृक्ष कहेंगे और कोई वन अलग और वृक्ष कहीं अलग सब ऐसा नहीं है एक ही है वन वृक्ष जैसे और जला से जलवा ये पहले व्यस्टि समी में बताते है उपही आगे बताएंगे समस्ती वृष्टि और यहाँ का समस्ट वृष्टि अज्ञान उपाधि उपाधि व्यष्टि उपाधि ये दोनों के अभेद है वन वृक्ष जैसे अर्थात जलाशय और जल जैसे जैसा भिन्न इसे में बिद है ये उपाधि को लेकर के कहा गया आगे उपहित को लेकर कहते हैं और समिउ उपाधि से युक्त का नाम है ईश्वर व्यष्टि उपाधि से युक्त चैतन्य का नाम है प्राज्ञ तो उपहित दो हो एक ईश्वर और एक प्राज्ञ व्यपाधि है अज्ञान व्यि और समी समी है शुद्ध सत्व प्रधान है मलिन सत्व प्रधाना दोनों उपाधि में अभेद कहा वन वृक्ष जैसे जला से जल जैसे व उपहित का नाम हुआ प्राग समि उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर वे तदहित होता उपहित ईश्वर प्राज्ञ ये दोनों के द्वारा व्यस्टि समी के द्वारा व्यस्टि समियात्मक उपाधि से युक्त ईश्वर प्राज्ञा में भी अभेद है कैसा भेद है वर्ण वृक्ष अवच्छिन्न आकाश है वर्ण अवच्छिना आकाश वृक्ष आकाश एक ही आकाश है सब के अंदर बाहर है वृक्ष का अवच्छिन्न आकाश जैसे घट आकाश मठ आकाश कहते है मठ के अंदर घट है तो घटाकाश मठाकाश भेद नहीं है ऐसा लगता है घटाकाश छोटा है मठाकाश बड़ा है आकाश में इसे कल्पना होती है किंतु चैतन्य में इसे कल्पना नहीं होती ये अंगुली में चैतन्य छोटा चैतन्य और पूरा में बड़ा चैतन्य ऐसा नहीं होता है आकाश में तो कल्पना होती घटाकाश घाट के अंदर है बाहर नहीं है मठाकाश तो घट के बाहर यहाँ घट रखेंगे घाट के अंदर भी घटाकाश घट के बाहर मठाकाश घाट के बाहर भी मठाकाश है किंतु घट के बाहर घट आकाश नहीं है इसलिए वहाँ छोटा बड़ा कल्पना हो जाती है किंतु चैतन्य में इसे छोटा बड़ा नहीं है इसलिए वृक्षावच्छिन्न और वनावच्छिन्न में कोई भेद नहीं चैतन्य है वस्तु तो आकाश का भेदक घट मठ कोई होते नहीं आकाश अंदर बाहर सर्व व्यापक है जैसे काच के पदार्थ वो भेदक नहीं होता है प्रकाश का कांच के गास बनाएंगे वो ग्लास के अंदर बत्ती जलाएंगे बाहर धूप में रखेंगे प्रकाश रहेगा वो धूप को ले आएंगे अंधकार प्रकोष्ठ में ला सकते हैं वो प्रकाश में रह जाएगा केवल ग्लास आ जाएगा जहां अंधकार में जाएगा उसके अंदर अंधकार घुस जाएगा प्रकाश का विभाजक कांच नहीं जिस प्रकार वायु का तो विभाजक ही कांच के, के का अंदर वायु का प्रवेशन नहीं होगा किन्तु प्रकाश का प्रवेश हो जाता है कोई भी पदार्थ नहीं जो आकाश का विभाजक हो घटा मठ लहो कुछ दीवाल कुछ भी हो आकाश का विभाग होता ही नहीं है केवल उसको लेकर के बुद्धि से इसे व्यवहार करते घट को लेकर के घटावचनाकाश कहते हैं वृक्षावचना काश वनावचना काश वस्तुत तो वनावचना काश वृक्षावचना काश जिस प्रकार एक ही है इस प्रकार व्यस्टिव उपाधि चा, उपायुक्त चैतन्य समृष्टि उपायुक्त चैतन्य वो एक ही है ईश्वर प्राज्ञ रूपी वन आकाश हो रो अर्थात जलाशय जलगत प्रतिबंब आकाश होरिब जलाशय में आकाश का प्रतिबिंब होगा जल में प्रतिबिंब होगा और प्रतिम्ब आकाश में कुछ नहीं एक ही ये अब आभेदा ऐसा सर्वेश्वर इत्यादि श्रुते है सुश्रुति अवस्था में स्थित सुश्रुत सर्वेश्वर है जीव सुश्रुति अवस्था में रहता है और प्राज्ञ रूप है उसे प्राज्ञ को कहा ये सर्वेश्वर है एक ही ये व्यष्टि अभिप्राय से उसका नाम अलग होता है वस्तुतः वही सर्व ईश्वर रूप है कारण शरीर दो हुआ व्यष्टि उपाधि समष्टि उपाधि को लेकर के समष्टि उपाधि भी कारण शरीर व्यष्टि उपाधि भी कारण शरीर तो व्यष्टि कारण शरीर अभिमानी हो गया प्राज्ञ और समष्टि कारण शरीर वाला हो गया ईश्वर उससे अतिरिक्त है पूरीय चैतन्य शुद्ध चैतन्य तुर्य तुरिया, तुरिया इसलिए तूर्य का अर्थ चतुर्थ प्रथम द्वितीय तृतीय तीन हो तो उसके बाद चतुर्थ आएगा स्थूल स्वर अभिमानी सूक्ष्म स्वर अभिमानी और कारण स्वर अभिमानी ये तीन हो गए उसके अपेक्षा चतुर्थ है शुद्ध जो किसी सर में अभिमान नहीं है स्थूल स्वर अभिमानी बेष्टि है विश्व सूक्ष्म स्वर अभिमानी है तेजस कारण स्वर अभिमानी प्राज्ञा है उसी प्रकार स्थूल प्रपंच अभिमानी है विराट सूक्ष्म प्रपंच वाला हिरण्य और कारण प्रपंच वाला हो गया ईश्वर उससे अत्यत शुद्ध चैतन्य इसलिए तुरी चैतन्य वन वृक्ष तदवचन आकाश वन वृक्ष वर्नावशन आकाश और वृक्षावचन आकाश जलाशय जल तदगत प्रतिब आकाशाह जलाशय जल जलगत प्रतिबिंब जलाशयगत प्रतिब आकाश उनका आधारभूत वन वृक्ष वन आकाश उनके आधारभूत हे अनुपहित आकाश एक अनुपहित आकाश ही ये सबका आधार है जिस प्रकार अनुपहित आकाश सबका आधार हुआ वन का भी वृक्ष का भी वनावच्छ न हो वृक्षावश्न हो सबका आधार हुआ ठीक इसी प्रकार अज्ञान तदुपित चैतन्य आधारभूतम समस्टि व्यस्टि ज्ञान अज्ञान उपहित चैतन्य समस्ती अज्ञान उपहित हो ईश्वर व्यस्ट अज्ञान उपहित सब का आधारभूत चैतन्य वो अनुपहितम चैतन्यम उसमें कोई उपाधि नहीं है व्यष्टि समष्टि जितने है उपाधि उपाधि युक्त है व्यष्टि उपाधि समष्टि उपाधि व्यष्टि उपहित चैतन्य समि उपहित चैतन्य ईश्वर प्राज्ञा सबका आधार होते है यद अनुपहितम चैतन्यम उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य कोई उपाधि नहीं है सबका आधार है वो चैतन्य है तत्तूर्यम उसको तूर्य कहा गया चतुर्थ ये सबका अधिष्ठान है सब कुछ उसमें अध्यस्त है वही सत्य है बाकी सब उपाधि के कारण उपहित तो होने के कारण है। शिवम अद्वैतम चतुर्थम अन्यंते इत्यादि अद्वैत है। इसको चतुर्थ का, का मांडवी को निषेध का अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य है सबका अधिष्ठान चैतन्य है अज्ञान आदि तदपहित चैतन अभ्याम अभीक्त महावाक्यूचूत अज्ञा तुपेतचतन समिवेष्टान उपही चैतन्य पिंड लौपिंड तप्त हो गया गरम हो गया लाल हो गया लवो अलग वन्नी अलग नहीं दिखता है उसको कोई कहता है, आया है, कोई कहता है, कहता है है वन्नी है नहीं छो जला देगा कोई कहता यो आया कहो वनी कहो उसे दोनों है आया कहने पर भी वन आयो भी दहोती कहते हैं दगधृत् पिंड में और वन्नी भी गोलाकार दिखती है तो एक दोनों का विवेक नहीं होता है पृथक भेद ज्ञान नहीं होता है एक ही दिखता है दोनों धर्म का अध्यास हुआ एक तो अध्यास है। इसको कहते, है अध्यास है। है है है कहते हैं धर्मी अध्यास एक धर्म है अग्नि एक धर्मी है लहु पिंड अग्नि में है धर्म दगधम लहु पिंड में धर्म भर्तुल्वम धर्म वाले को धर्मी कहते हैं धर्म यस्थी सधर्मी ऐसे दंड वाले को दंडी ज्ञान वाले को ज्ञानी कहते हैं धर्मी दो हो गए उसमें धर्म अलग अलग है प्रकाश को तो का धर्म है दोनों धर्मी का एकत्र तो अध्यास होने के कारण धर्मों का भी परस्पर अध्यास होता है वन का धर्म दग धृत अय पिंड में अध्यस्त तो होता है तभी आ, जला देता है अयो दहती कहते हैं वन्नी का दग्धत्व अय में अध्यस्त हुआ और अयपिंड का वर्तुल्त वन में वन गोलाकार वर्तुल्व भी वन में दोनों धर्मी का एक होने से दोनों के परस्पर धर्मों का अध्यास होता है धर्म धर्माध्यास होता है यह शुद्ध चैतन्य और उपहित चैतन्य दोनों का जो विवेक नहीं होता है तपता है पिंडवत पिंड के समान एकत्व तो अध्यास होता है एक अधिष्ठान है शुद्ध अध्यस्त अलग अधिष्ठान है सत्य अध्यस्त मिथ्या दोनों का एकत्व भ्रम होता है सत्यान मिथुनी कृत्य भाष्य में है अध्यास भाष्य में सत्य और मिथ्या दोनों को एक मान करके अध्यास होता होता तो होता है है है है है तो नहीं अधिष्ठान क्या क्या इसे इदम दिखाते इदम रजतम रजतम इदम अलग रजत अलग ऐसा नहीं जो सामने दिखता है वही रजत है इस प्रकार अधिष्ठान चैतन्य अध्यस्त दोनों को मिला करके एक अभिव्यक्त मिला नहीं होता पृथक नहीं होता है मिला होकर प्रतीत होता है तो ये होता है वाच्यार्थ है महावाक्य के द्वारा महावाक्य में तत्वमस्य आदि महावाक्य है भेद भ्रम निवर्तक वाक्य है महावाक्य जीव को भेद भ्रम होता है नम ईश्वर ईश्वर से मैं भिन्न हूँ भेद भ्रम का निवर्तक वाक्य निवर्त है महावाक्य तत्व हम ब्रह्मस्म आदि महावाक्य भेद भ्रम निवर्तक है और कुछ होते अबांतर वाक्य उनको कहते स्वरूप बोधक वाक्य है अबांतर वाक्य सत्यम ये ज्ञान अनुपोध वाक्य है अबांतर वाक्यम से आदि वाक्य है भेद भ्रम निवर्तक होने से महावाक्य ही तो ये कहा गया ये दोनों चैतन्यभ्याम तप्ताह पिंडवत अभिव्यक्तम सत अभिव्यक्त होने पर महावाक्य से वाच्यम महावाक्य का वाच्य अर्थ होता है और विवीक तो हो जाएगा तो लक्ष्य हो जाएगा पृथक जब समझ लेंगे सत्य वस्तु ही वस्तुस्त है सत्य वस्तु ही लक्ष्य होता है महावाक्य का लक्ष्य त्वम पद तत्पद का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य है जो विवीक्त तो हो जाता है शुद्ध तो लक्ष्य होता है अब नहीं होता है अध्यस्त के साथ संसर्ग अध्यास होकर एक तो भ्रम होता है तो उसको वाच्य कहते हैं त्वम पद का वाच्य अर्थ है जीव चिदावास प्राज्ञ वाच्यार्थ है उपहित चैतन्य और लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य इस प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति मत आदि गुण विशिष्ट ईश्वर है तत्पद का वाच्यार्थ और उसमें वाच्यार्थ में ईश्वर अलग अधिष्ठान चैतन्य अलग कुछ बाह नहीं होता है अधिष्ठान चैतन्य ईश्वर सबको मिला करके उसको कहते वाच्यार्थ अब पृथक कर शुद्ध चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ तो लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य एक ही है तत्पद का भी वही पद का भी था इसे वाक्य का लक्ष्य कह दिया महावाक्य से लक्ष्य लक्ष्य होता है भी भी पर इसको लक्ष्य कहा गया और दोनों पृथ्वी नहीं हो करके मिलावा जो भान होता है उसको वाच्य कहा गया इसको विचार करके वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को समझना है एक पदार्थ विवेक यस्मात् पतितो भवेत् धीय पतितो भवेत। तो पदार्थ का विवेक करने के लिए ही सर्व कर्म नाम पदार्थ श्रुत्या विधियतेवेकायम पद का अर्थ विवेक करने के लिए बाच्यार्थ को अलग लक्ष्यार्थो को अलग समझे बाच्यार्थ में अभिमान छोड़कर कर को अहम समझे विवेक करने के लिए सर्व कर्म नाम संसाया विधीयते श्रुति में जो संस विधान किया गया है ये त्वम पदार्थ विवेक के, के लिए श्रवण मनन निदिध्यासन करके त्वम पदार्थ को निश्चय करने के लिए ही सन्यास संन्यास श्रुत्या विधि ये जो उसको नहीं करता है श्रवण मनन निदिध्यासन त्वम पदार्थ विवेचन नहीं करता है त्यागी पति तो भवे पति तो हो जाएगा नरक प्राप्त करेगा संन्यास तो इसी के लिए ही त्व पदार्थ विवेचन आये विवेकाय वेकाय संकर्माण श्रुत्या यस्मा त्यागी पति भवे का लक्ष्या विवेकर् निश्चय करना ही यही साधन है ओ। ओ, पूर्ना पूर्णश पूर्णमादा पूर्ण ओम वशिष्य ओ शाति शांति, शांति, शांति, शांति।